Kansai do. तेरी तो बड़ता भाई है ये, ये पुसे कल में ये तोरे सुड़े हैं पगड़ो ये पार रूढ़ थे रेपा धारे रूढ़ी से उन भाई रेपा रेप में रनो रे बाबू ना है नड़े धनड़े अमर दान लागू पाबू लाल हो पाबूा पाबुरे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 ये तो बारह तो अगलिया तो सबसे है खिमणे घोड़ो पर बागाजीन बागा झीन पुष्कर नावने ठाकरी पिथल देगा खिमणे घोड़ो पर बागा झीण पुष्कर नाव ने ठाकर पागू जी हो सर मोडो नी संगवाणो खिमणे घोड़ो पर बागा झीण डो डो कंसालो घो घोडो रो अलगो उगटो इथले बापूजी ज्ञाता जल सुजारोरी जात बड़ता छोड़े पुष्कर में पगरोई सो पगड़ो पगड़ो अरे मी वे हूं सडबुआ मी वेरो रावड़ माल रोणे से पधारे तिमरो रो कमर बाबू रामदेव सेमरू सडबुआ सेमर रोज संवारण कोळो हु बदारे थळियोरो लचमणिशो देवता देवता अरे किनी राठोडो सारी धरती में इतकी रीत तमगु तणाया पुष्कर रे जूने घाट में किनी शंगवाणा सारी धरती में इतकी रीत पग पेड़ा बंदाई शरवाशो बनी आधमणी धरा में ज्युले शंगवाणो रो साथ उगमी दमान नाव थळियोरो लचमण देव तो जुलते नावतेरे बट्यो समदाहु सयर पाव पगशु का प्यालो गुगे धरमी हाथोई तो सम्या सम्या अरे बीजी हिसारे की ना समनो पर अन्न धन राधोन ठकर पाबूजी हवामण हीराजवर बैठिया बीजी हिसारे की ना गयो गोधराधोन पाबूजी हाथी घोड़ाई सु कल्प्या कल्पिया होण रे सौणो आई जो कोळमंड मोरे दिश आथी बक्षा राठोडोरी जुनी कीजे वालरा हण राव राठोड दजबंदी नी है आथी घोड़ो रो जाजू मोने कूड़ शकपण कराय तो मण धारी वासिंकी जे देवरा देवरा हण रे हिरदारो नी है केलम किनीयारी उधमनो पेठ गाणे केलमरा माइन कीजे बाप मामा जाणे गेली गिर नार रो बीजी हिरदारे दी आ घणा उतर कीजे टाळ थोड़को अरे पूजा करे बड़े वीर कोटडी ठाकरी हरदारो करो नी खे घोड़ो पर भागा पदारो मे धारी बासंग कीजे देवरा घूमरिये घूमरिये बे बे घोड़ो रा गमछण आगळी यशोपालो भोयो उभासंघ देवता भाषा बस क्या धरती सारी में दोई न कीजे तीन सोथे वासे सोड़े गटवाड़े पगरु कीजे पागड़ो पगड़ो उमरो जी 8:34 घड़ी गबोणिये मेल में पोड्या गेरोतरे हाथ रुखीशन खाटो जी में राम जी राम जी करे गेल मेल छोड़ ऋण में जावे न को झुंजे जहणो ने आवता देख मेला राज सजा ढोली और फागा झिल कठठट समान कसीडी में बिराज मोलगा आए शमणो ने दिन घना आदर की जे मोन आगा विराजो ढली जसेरी जाज मो पिथरे दे गुरुजी बैठा गुडे हु गुडू जोड सगा सगा शकपणी वातो की जे साळवे कोनी शमणो मन थरे री बात शो काम कर दिया किरतार घरे घर गर रे, रा। रे आडो राजवी नम르তিયો घोरोरी मांगी सा जको घररा टावर किसवती सो मंग्या मंग्या होन रे संगवाना गुगुजी बकेल में दे भाई है सम पै मरवेरू फूल गुगुजी बरखा बरसा रा पुक्ता ढैने ढोकरा ए हक पण आज रे को काल काल होन रे संगवाना जे रीस करो तो घरे जान दो सार हुग्रा वत्तरा जिमजो ऐ अपना जवेर को का कहल आवतडा शंगणाया मन में गाडा हमसियार मरताकिल मणा कवण ले कासे कीजे फूल ल जाओ उठके अमी मथिर मोरी झडकाय आयाण पगले खने पासा कीजे हौसरे दिन को कस वराजारो निर्मलो भाण दाता रो रो नाम लेऊ रात सब गड़ जावे नंदरी ग्वाली बैठो पाबू राजा रो जन्म दरबार भरी कशेड़ी संगोणे डळमुद्रोई सो हाजिर हाजिर अरे संगोणा या संगोणा ने आवता देख ठाकुर पाऊजी रुमाद्रो पल्लो मोडे आडूदी डकडकासन लाग आहुणो संगोणो कोनी थोरें मनरी बात कहड़ी नवा में बूढ़ो जी थाने कीजे बोलिया बोलिया होणो रामरा ढोड धजबंदी नत क्या केलु किनियारा माइन बाप मोहम्मद क्या गेली गिर नाररा बसने बसन बसने जो मन थोरे में गाड़ा यार, जो दे जो बाल का रे है नी रह जाओ बहनो तीज गोगे ने आदि घोड़े हंसवार आदि दही दो देवताल मरे बिलून खादा खादा बाई जावे जावे जावे दे तो जात देश में अर गो बादे कैसी मौत राती जने हीन गोगुजी धारे कैसी वस समारोह साधवी सामे आभार I do. लगावे हरिजे जंगाळी नौलमंगला गावे शैलियों गुण में कह दे गीत अनुर गायत्री श्री शारगी जो रामरी रामरी अरे करे बेलना बेलमती धर्म मारे रूपी बेगासु तेरे काके दिरा पार्वती जो वेलिया वेलिया मंगल नोखेनी बलदरे हो नेरी बेरी गुरुमाल शिवले दे शर्वा की जे ना की जे खड़े ने आए बारी नजीक। बढ़के ने आएगी जो अरे बनमा खिड़की देनी खोल बाहर निये जोग वागो में अवतारों में बे खावे तो गजगिरी उन नवसर हार बढ़ती दी दरवाजा भड़ भेड़ा खोल लियाओ खावे तो ने खावे, धन लेन जावे पड़ी घिरे तो गिरे, नी तो घरे तीजरा बहनो बंदा बीजे तीजने बूले सु के भाई नख्यो सनन ने बीड़े हाथ बिस्मिलो में खेल मरे दावै सो हाथ रे हाथ ने उलर की उलर की जावे भाई खेल मरो जीव गेलो आईरी नौकुली भासंग नगरी लानी तीजणीओ भाई खेल मने अदर झोली वेऊं साए निरण ले जाऊ बूढे रा ठाढ़ रे बूढो गटपति 84 32 घड़ी तो बणिए महल में पोड्या गेलोतरे आत्रो खीज न खाटू जी में अरे राम जी राम जी करे गेल में रिसोड़ घण में जावल को ढूंढे ओण रे बुडा गड़पति बेटी करता तोन बेटा करता तो भाई केल में देता एक जको कुलमणा कवण ले कासे कीजे भूल जो लीजो बरदी जो, जो उठिडा खंडाड़ जाडा कर बोलौ हरफोरा पकाई सो भेदिया भेदिया तो केल में ने केल मेरी हाफ खावे तो दल जावे गोई तो को गोईरा बारे बारे बारे जो भी दो बारे दो एकन कीजे पाव का वर्ष घोड़े एक हाथ में, में पंखो आड़ी दीनी खनासो खनसाड़ कनासरे बातो तो साने सुटकी मन मोहरे बात बत्रीज करता तो उन बत्रीजी करता तो बाइकल में दे आता है कर जो कुलमाना कमले काशे कीजे फूल जाऊं दे जो बर्दी जो उठीड़ा खंडार आड़ा कर बोला हर परा पकाई जो बेदिया बेदिया उन्होंने बट बोझाई ऐड़ा के हों ही दीठा जोगी दीठा कार्बलिया नाथ दीठा में शापो बड़ोराज ज़्यादा भी ही क्या सुतराई बोंदी तो नित्रिये जो अरे तो लागी दम थोड़ी भाई ने गुड़िया के शौक में चंद्री का खान परदान खबर कर दे कोटरी फिल्म भाई फिल्म दे भाई ने बासिंग फिल्म दिया भाई हाजा है एक मौता